जब बैल ने गौ माता को कहा कि कृष्ण के दुख में तुम रो रही हो उस समय गौ माता रोती रोती भगवान कृष्ण के गुणों के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन करती है 36 गुण भगवान श्री कृष्ण में थे उन गुणों के विषय में बैल को बताती है गौ माता मेरे प्रभु में बड़े सुंदर वे गुण थे सत्य बोलना आचरण से रहना हृदय में धारिय रखना क्षमा कर देना संसारी माया मोह से विरत रहना जो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतोष रखना मीठे वचन बोलना मन इंद्रियों को वश में रखना सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान ना करना क्या गुण है मेरे गोविंद के अंदर और बड़ा सुंदर यहां पर माता गांव कहती है भक्तों किसी के दुर्वचन कहने से बुरा नहीं मानना और किसी काम में ठाकुर जी जल्दी नहीं करते थे सुनी ही बात को कृष्ण याद रखते थे अपना कहा हुआ वचन ठाकुर जी नहीं भूलते थे ज्ञान को स्थित रखना मन में वैराग्य रखकर स्त्री पुत्र से अधिक मोह ना रखना वैराग्य का अर्थ मैंने आपको कहा पहले भी वैराग्य त्याग को कहते हैं और भगवान कृष्ण स्त्री पुत्र आदि में ज्यादा मुंह नहीं रखते थे क्योंकि यहां पर भूमि देवी उनके गुणों के विषय में कह रही है और ये बात भी उन्होंने कही धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना बल अधिक होने पर घमन नहीं करना इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना भक्तों मैं कामना इच्छा से रहित बल हूं नोबे कौन सा बल कामना रहित वो ताकत नहीं किसी कमजोर को मारना नहीं कमजोर की रक्षा करना पांडव लोग कमजोर थे इसलिए ठाकुर थे उनकी रक्षा करी लेकिन पांडव लोग भगवान के भक्त भी थे हाँ भगवान कृष्ण के गुण कहते हुए भूमि कहती है वे सबसे श्रेष्ठ थे सब विद्याओं को जानने वाला दूसरों का दुख देखकर दुखित होना किसी से नहीं डरना और जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को जानना अपने मन का हाल किसी से नहा कर समुद्र के सम्मान गंभीर रहना धर्म की तरफ से मन को नहीं फेरना धर्म और वेद की रक्षा करना संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सबका भला हो आंखों में शर्म रखना किसी जीव को दुख नहीं देना और जो कोई दिन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा को पूर्ण करना परमेश्वर का ध्यान करते रहना सबसे अधिक बलवान होना तीनों लोकों में किसी शूरवीर को कुछ नहीं समझना साधु ब्राह्मण और महात्माओं का आदर करना और परो उपकार करना बड़ा सुंदर भूमि भगवान के गुणों का वर्दन कर रही थी भक्तों उस समय एक काला कलोटा राजा आया उसके हाथ में डंडा था परीक्षित महाराज जी भूमि और धर्म रूपी बैल भूमि कौन है भक्तो गाय और बैल कौन है धर्म इन दोनों की बात को परीक्षण महाराज जी एक वृक्ष की आड़ में सुन रहे थे जैसे ही वो राजा इन दोनों के निकट आया उसने रख कर मारा डंडा किसको धर्म रूपी बैल को और मारी जोर से लाद किसको गऊ रूपी पृथ्वी को ये परीक्षा महाराज जी से देखा नहीं गया अपने धनुष पर परीक्षा महाराज जी ने बाण चला दिया और उस दुष्ट राजा को मारने के लिए परीक्षा महाराज जी भक्तों बार आ गए परीक्षद महाराज जी कहते हैं दुष्ट है काले कलूटे राजा मेरे राज्य में घुसकर मेरी प्रजा को दुख देता है चला जा मेरे राज्य से तू तो कौन है फिर परीक्षा महाराज जी देखते हैं बैल को परीक्षित महाराज जी कहते हैं ये आपको कष्ट क्यों देता है आप कोई देवता तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहां पर आ गए हैं आप कौन हैं ये आपको कष्ट क्यों दे रहा है बेल कहता है कि महाराज <coughs> सुख दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं और जो कि हमारे जन्म से जुड़ जाते हैं मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किया होगा उसके फलस्वरूप मैं इस कष्ट को कर्मों के अनुसार भोग रहा हूं तो कर्म का खेल है दूसरा कभी कभी हमारी जन्म कुंडली में कोई अच्छा सा सैारा आकर बैठ जाता है तो हमारी जिंदगी बड़ी खुशमयी हो जाती है आनंदमयी हो जाती है और कभी कोई कुरु ग्रह आकर बैठ जावे अब तो हम चिंता में ही फंसे रहते हैं तो बैल कहता है ग्रहों का खेल है परीक्षण महाराज जी ने बैल की बात समझते हुए देर ना लगाई और परीक्षित महाराज जी उनके शब्दों के द्वारा समझ गए ये बेल है कौन परीक्षित महाराज जी विचार करते हैं कि किसी के पाप को बकन करने से उसका पाप हमारे सिर आ जाता है ये पापी दुष्ट राजा इन्हें कष्ट दे रहा है और ये बैल उसके पाप को बकर नहीं कर रहा तो मैं समझ गया ये बैल नहीं ये बैल के शरीर में धर्म विराजमान है और ये बैल एक पैर पर खड़ा है क्योंकि धर्म रूपी बैल के चार पग होते हैं सत्य सोच दया और तप सत्य सोच दया और तप ये चार चरण बैल के होते हैं लेकिन तप दया सोच पवित्रता ये तीन पगों को तोड़ दिया गया क्योंकि कलयुग है और कलयुग में ये धर्म रूपी बैल केवल एक सत्य पैर पर खड़ा है और उसे भी ये दुष्ट राजा तोड़ना चाहता है इसलिए मैंने जान लिया ये बैल नहीं ये बैल के रूप में धर्म है गाय की ओर देखते हैं परीक्षित महाराज जी तो गाय माता को नमन कर कर परीक्षित महाराज जी मन में कहते हैं कि यह गौ नहीं ये तो धारणी है धर्म तो ये धारणी पृथ्वी हे गऊ माता मैंने आपको जान लिया आप तो स्वयं पृथ्वी हो मेरे प्रभु अपने चरण कमल तुम पर रखते थे आप प्रसन्न रहती थी आज वो नित्य गौलुक धाम को चले गए लेकिन आप चिंता मत करो मेरे प्रभु कामेदास दास हूं मेरे रोते होते हुए आपको चिंता करने की अभी सकता नहीं है धर्म रूपी बेल को कहते कि महाराज मैंने जान लिया आप तो स्वयं धर्म है अब परीक्षण महाराज जी ने पूछा अरे ओ काले कलवे तू कौन है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मुस्कुराकर उस काले कलोटे राजा ने कहा कि महाराज आपने हमको नहीं पहचाना हमारा नाम कलयुग है अरे कलयुग का नाम सुनते ही परीक्षित महाराज जी के तो होश ही उड़ गए कैसे होश उड़ गए हम जब माता सुंदरी देवी संस्कृत गुरुकुल में थे परम पूज्य श्री गुरुवर जनादन आचार्य जी के पास हम वहां पर जो भी हमसे मिलने के लिए आवे संत जी आप कहा से आये हो हम कहते पाकिस्तान तो उनको तो पसी नहीं आने लग जागा पाकिस्तान चौंक गए भागवत को अध्ययन करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव पराशर महाराज जी को जब हमने फोन पर कहा कि गुरुदेव हम आपसे भागवत को अध्ययन करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं हमारा आप कुछ कृपा कर दीजिए गुरुदेव ने कहा आप कहाँ विराजमान हैं कहा रहते हैं हमने कहा गुरुदेव हम रहते हैं पाकिस्तान में गुरुदेव भी सोच में पड़ गए तो कहने का अर्थ है कि जैसे हमारे विषय में सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं जबकि ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है ठाकुर जी की कृपा से आप सब भक्तों की सहायता से ठाकुर जी की कृपा से किशोरी जू की कृपा से संतों के आशीर्वाद से नव वर्ष हो गए अब हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को बड़ी धूमधाम से ये रोड पर बनाया जाता है और पाकिस्तान की जगन्नाथ रथ यात्रा का नाम इसे दिया गया है पाकिस्तान जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे पाकिस्तान की बड़ी धूमधाम से ये रथ यात्रा न्यू वेंकुरधाम पाकिस्तान कराची में बनाई जाती है तो सब कुछ यहाँ पर होता है और श्रीमद् भागवत कथा जो के आप सब श्रवण कर रहे हो भागवत कथा भी हो रही है घर घर जाकर लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया वैष्णव धर्म को लोग अपना रहे हैं यहाँ यहीं बैठ इस पाकिस्तान देश का रांची में और अब शादी विवाह की विवाह के कार्यों के अंदर भी वैष्णवी प्रसाद बनने लगा है लोगों में भाव जागृत हो गया है भक्ति का ठाकुर जी की कृपा से तो परीक्षित महाराज जी ने सुना कलयुग तो परीक्षित महाराज जी कहते मेरे राज्य से बाहर चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा परीक्षित महाराज जी ने जब धनुष पर बाण लिया और मारने लगे कलियुग को तो दीन वत्सल होकर कलियुग परीक्षित महाराज जी के चरणों में गिर गया भक्तों रोते रोते कलयुग ने परीक्षित महाराज जी से कहा कि महाराज आप मुझे क्यों भगाना चाह रहे हो मैं आपके राज्य से कहां बाहर जाऊं जहां तक सूर्य का प्रकाश वहां तक तो महाराज आपका राज्य है मैं कहां जाऊं सत्युग आया त्रेता युग आया द्वापर युग आया तो मैं कलयुग भी आऊंगा मुझे भी ब्रह्मा जी ने आयु दी है दीन वस्तल गिरे वे कलियुग को परीक्षा महाराज जी ने देखा और कहा कलियुग खड़े हो जाइए आपके अंदर अच्छाई और बुराई क्या है कलियुग हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहता है कि महाराज बुराई तो मुझ में इतनी कि बड़ा सा पुल बन जावे आज तक आज आपने सुना होगा अब आपने कि पुल यहां से वहां तक चला जाए राम सेतु देखा अपने इंडिया से श्रीलंका तक पुल जा रहा है तो कलियुग कहता है कि बुराई तो मुझ में ऐसी कि एक पुल बन जावे अच्छाई तो साहब एक है और इक्शत महाराज जी ने पूछा क्या अच्छाई साहब तो कलियुग कहता है यलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम लपते संयम कलो के शव कीर्तना जो फल तपस्या के द्वारा योग के द्वारा समाधि के द्वारा प्राप्त होता था वर्त आदि रखने से प्राप्त होता था और कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन और जप करने से प्राप्त हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरि हरि इसलिए संत तुलसीदास जी भी रामचरित्र मानस में कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गा कल युग केवल हरि गुण गा गावत नर पावही भवता पावही भवता कलयुग में भगवान के नाम का जप कर कर ही जीवों का कल्याण हो जाता है ब्रह्म नारद्य पुराण में भी बड़ा सुंदर एक श्लोक हरनाम हरनाम हरनाम नाम, हर नाम, हर नाम एवं केवलम कलो नास्तवी नास्तवी नास्तवी गति अन्य था कलियुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भव सागर से भक्तों पार उतारने वाला है जैसे कि राम अवतारों में अवतार में राम लीला में आपने देखा कि जिन पत्थरों पर मेरे गोविंद का नाम लिखा गया वे पत्थर पानी में भक्तों तैर गए कलियुग ने जब कहा कि महाराज मेरे युग में तो केवल भगवान के नाम का जप करने वाला उनके नाम का कीर्तन करने वाला भवसागर से पार उतर जाता है यज्ञ योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं कलियुग में इस उत्तम भाव को देखकर श्री परीक्षित महाराज जी ने कलियुग को कहा ठीक है ठीक है मैं तुम्हें रहने के लिए चार जगह देता हूं अब चार जगह कौन कौन सी थी द्योतम पानम स्त्री सूना द्योत जहां पर जुआ खेला जावे तो वहां पर चला जा क्योंकि वे अधर्म का स्थान है पानम जहां पर मदिरा चरस गांजा तमाकू नोशी किया जाए तुम वहां पर चले जाओ स्त्रिया तीसरी जगह भक्तों दी जहां पर पराई स्त्री संघ हो कलियुग तुम वहां पर चले जाओ इसलिए पुरुष को पराई स्त्री संघ से बचना चाहिए और स्त्री को पराए पुरुष के संघ से बचना चाहिए क्योंकि यहां पर भी कलियुग का वास है और चौथा घर दिया भक्तों कलियो को सुना सुना कहते हैं अहिंसा जीवों की हत्या कसाई घर ये चौथा घर कलियो को वहां दिया जुए में दिया नशे में दिया स्त्री में दिया और जीवों की जहां हत्या की जाती है मांस का भक्षण किया जाता है होता, घर कलयुग को वहां दे दिया कलयुग के परीक्षों में गिर गए बोले महाराज इतना बड़ा परिवार और रहने के लिए केवल चार घर आपने दिए परीक्षा महाराज ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पांचवा घर और देता हूं कलियुग ने कहा महाराज कौन सा तो यहां पर श्री परीक्षित महाराज जी ने कलियुग को सोने में वास दे दिया सोने में अब आप कहोगे सोने में कलियुग का वास तो लोग सोना ही पहनना छोड़ देंगे एक जगह हमारी कथा चल रही थी हमारे कराची शहर में ही पंजाब कॉलोनी में तो हमने कहा कि कलियुग में के सोने के अंदर कलियुग का आवास है तो एक माता जी अपने टॉप्स को उतारने लग गई हमने पूछा माता जी ये क्या कर रही हो बोले महाराज जी आपने तो कहा कि सोने में कलियुग का आवास है मैंने कहा कि कोई चोरी का सोना तो नहीं है बोले नहीं महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन में ये टॉप्स मुझे दिलाए थे तो मैंने कहा पिताजी तो चोरी कर कर नहीं लेकर आए बोले नहीं महाराज जी आप ऐसा मत कहिए उन्होंने खरीदा तो मैंने कहा कि जब वो खरीदा है तो उसमें कलियुग का वास नहीं है अधर्म चोरी का जो सोना हो गिरवी रखा हो उसमें कलियुग का वास है सोने के अंदर कलियुग को वास दिया और कलियुग परीक्षित महाराज जी के मुकट पर जाकर बैठ गया क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने जो सोने का मुकट भक्तो पेन रखा था वो अधर्मी जरासंध का था क्योंकि जिस समय भीम सिंह ने जरासंध से युद्ध किया जरासंध को मारने के बाद यादगिरी के लिए उस अधर्मी जरासंध के मुकुट को अपने घर पर लेकर आ गए एक तो जरासंध अधर्मी और भीम सिंह ने भी अधर्म से उसके मुकट को घर में लेकर आए थे क्योंकि जरासंध का पुत्र था सहदेव सहदेव को दे देना चाहिए था नहीं दिया भीम सिंह लेकर आ गए आज महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे तो मंत्री ने उसी अधर्मी जरासंध का मुकट महाराज परीक्षित को पिना दिया अधर्म का सोना था इसलिए कलियुग महाराज परीक्षित के सर पर जाकर बैठ गए क्या कहता है कलियुग महाराज क्या कहा भजन करने से कल्याण हो जाएगा भजन करने दुममा तो जब की बात है ना राम जी ने कुंभकर्ण कुंभकर्ण को कु मार दिया कुंभकर्ण की पत्नी उटाका ने राम जी से कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी राम जी ने बोला क्या कर लेगी बोले महाराज आपकी कथा में आ जाया करूंगी इसलिए आपने देखा अक्सर कथाओं में लोगों को बड़ी नींद आ जाती है राम जी ने कहा ठीक है तू भी आ कथा का आनंद ले मेरी जय कर कर भक्त लोग तुझे पुनः भगा देंगे इसलिए हम कथा में जेकार करते हैं तो वो उटा का देवी चली जाती है लेकिन देखो उसका भी कल्याणी हो रहा है कलयुग परिक्षत महाराज जी के माथे पर बैठ गया परीक्षित महाराज जी ने अपने जीवन में कभी भक्तों शिकार नहीं खेला था और आज परीक्षित महाराज जी शिकार खेलने के लिए वन में गए एक हिरण के पीछे भाग रहे थे घेरे वन में चले गए और वहां पर भूख प्यास इन्हें लगी एक सुंदर आश्रम था जो के शिमिक ऋषि का आश्रम था शिमिक ऋषि समाधि लगाकर बैठे थे और परीक्षित महाराज जी भक्तों वहां पर जाकर आवाज कर रहे हैं कि हम पांडव नंदन राजा परीक्षित हैं हम भूखे हैं हम प्यासे हैं हमारे लिए भोजन और जल की व्यवस्था की जाए वर तो भक्तों समाधि लगाकर बैठे थे ऋषि ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया और माथे पर बैठे कलियुग ने परीक्षित महाराज जी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कलियुग कहता है कि देखो राजा आया राजा का कोई सम्मान नहीं और ये ऋषिवर झूठी समाधि लगाकर बैठा है ऐसा जब बुद्धि को भ्रस्त किया कलियुग ने महाराज परीक्षा ने अपने धनुष पर बाण चलाया और मारने लगे तो परीक्षित महाराज जी को दया आ गई कि मेरे वंश में किसी ने इस प्रकार ब्राह्मण का अपमान नहीं किया परीक्षित महाराज जी ने मन में विचार किया कि मैं इस ऋषि की परीक्षा लेता हूं तो अपनी तीर से तीर की नोक से एक मरे हुए सर्व को परीक्षित महाराज जी ने भक्तो उठाया और सिमी ऋषि के गले में परीक्षण महाराज जी ने उस सर्प को डाल दिया क्यों डाला देखते हैं सच्चा है कि झूठा झूठा होगा तो भाग जाएगा आज परीक्षा महाराज जी से अपराध हो गया अपने जीवन में कभी परीक्षा महाराज जी ने अपराध नहीं किया भग तो आज उनसे अपराध क्यों हुआ क्योंकि उनके माथे पर कलियुग बैठा हुआ है और आप हम तो कलियुग के अंदर ही रह रहे हैं इसलिए कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करो उनके पवित्र नाम का जप करो उनके भक्तों का संग करो आपका कल्याण हो जाएगा ये लीला तो ठाकुर जी कर रहे हैं परीक्षा महाराज जी अगर सीमिक ऋषि के गले में मरावा सर्प नहीं डालेंगे तो कृष्ण की पवित्र कथा जीवों का कल्याण करने वाली श्रीमद कथा कैसे आती हमारे समाज में श्राप नहीं ये तो आज है आज परीक्षित महाराज ने सच्चे संत को झूठा समझा अरे रामा कथार में आप देखो के रामायण के अंदर के राजा प्रताप भानु एक नकली संत को असली समझकर आ गए उन्होंने नकली को असली समझकर लेकर आए हैं और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी ने असली संत को नकली समझा गले में सर्प कर चले गए कुछ बच्चे छुपकर देख रहे थे दौड़ कर गए कौश की नदी में शिमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे बालकों ने कहा कि हे श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में मरावा सर्प डाला पांडव नंदन राजा परीक्षत ने श्रृंगी ऋषि से भक्तों रहा नहीं गया कौशिकी नदी में आचवन कर कर कौशिकी नदी के जल को अंजलि में लेकर श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जिस दुष्ट राजा परीक्षत ने मेरे पिता के गले में मरावा सर्प डाल दिया ये मरावा सर्प ही तक्षत बनेगा और सात दिन में परीक्षत जी की लीला को समाप्त कर देगा ऐसा श्राप दे दिया बालक रोता रोता घर पर आया अपने पिता के स्व उनके मुख के सामने रो रहा था अपने पुत्र के रोने का शब्द जब शिमी ने सुना तो भक्तों अपने नेत्र को खोला सर्प को उठाकर उन्होंने एक और रख दिया और कहा कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो सब कुशल मंगल तो है स्निंगी ऋषि ऋषि रोते रोते कहते कि पिताजी आपके गले में परीक्षित महाराज जी ने मरावा सर्प डाल दिया सुनकर सिमिक ने अपने पुत्र श्रृंगी को कहा कि तुमने कुछ अपराध तो नहीं किया बोले पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो दुष्ट राजा परीक्षा ने आपके गले में मरावा सर्ब डाल दिया और आप क्या कह रहे हो कि मैंने उनके प्रति कोई अपराध तो नहीं किया अरे मैंने तो उन्हें ऐसा दंड दे दिया है कि वो याद रखेंगे सात दिन में तक्षत ना काटने का मैंने उन्हें श्राप दे दिया ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को कोस रहे डांट रहे हैं अरे तुमने कैसा धर्म कर दिया इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि कम आयु वाले को इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए अब अब क्या किया? ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं अरे श्रृंगी उनके माथे पर तो कलयुग बैठ गया था इसलिए उनकी बुद्धि भ्रस्त हो गई अरे अब परीक्षित जी के पास बाद कोई ऐसा राजा प्रतापी नहीं आएगा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्षमा कर दो प्रभु मेरे पुत्र को शिमी ऋषि अपने गौमुख नाम के शिष्य को कहते कि तुम हस्तिनापुर जाओ और परीक्षित महाराज को सूचित कर दो कि सात दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी गौ नाम गौमुख नाम के शिष्य भक्तों आए द्वारपालो ने रोक दिया द्वारपालों ने कहा कि महाराज इस समय विश्राम कर रहे हैं सीमिक ऋषि के शिष्य गौमुख जी कहते हैं कि आप राजा को जाकर कह दो कि हम सिमिक ऋषि के शिष्य आए हैं हमारा नाम है गौमुख और राजा इस समय आपका सोने का समय नहीं है अब तो आपका जागने का समय हो गया है और वहां राजा परीक्षक जब आराम करने जा रहे थे उन्होंने अपने माथे से जब मुकुट उतारा तो दिनचर्चा पर विचार कर रहे थे क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें दिनचर्चा पर विचार करना चाहिए क्या विचार करना चाहिए कि हमसे किसी का अपराध तो नहीं हो गया हमने किसी को कोई कुरुवचन तो नहीं कहे ये सोचकर समा याचना कर कर हमें सोना चाहिए अगर मर गए तो पाप को लेकर चले जाएंगे इसलिए समा याचना करनी चाहिए सोने से पहले राजा ने अपने मुकुट को उतारा दिनचर्चा पर विचार किए अरे राजा ने जैसे ध्यान किया कि मैंने तो ऋषि अपराध कर दिया तो कोसने लगे अपने आप को इतने में द्वारपालों ने महाराज परीक्षा से आकर कहा कि द्वार पर गौमुख नाम के शिष्य आए हैं शिमि ऋषि के और उन्होंने आपको एक पैगाम दिया है कि अब सोने का समय नहीं अब तो जागने का समय है ऐसा उन्होंने कहा महाराज परीक्षा दौड़कर आते हैं गोमुक नाम के ऋषि को उन्होंने बड़े आदर भाव से आसन पर बिठाया, उनका पूजन आदि किया नमन किया गोमुक नाम के शिष्य कहते हैं कि महाराज गुरुदेव ने आपको नमन कहा आप जब उनके आश्रम में आए वे समाधि लगाकर बैठे थे आपकी सेवा नहीं कर सके इसके लिए वे आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं क्या आप उनकी आप आपकी उन्होंने कोई सेवा नहीं की महाराज आपने उनके गले में मरावा हुआ सर्प डाला इससे उन्हें कोई दोष नहीं है कोई दुख नहीं है लेकिन उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया कि सात दिन में तक्षत ना काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी ये सुनकर भक्तों परीक्षण महाराज जी रोने लगे हैं और रोते रोते परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मुझे सात दिन क्यों दिए मुझे तो तुरंत मृत्यु का श्राप दे देना चाहिए था गोमुख जी कहते हैं कि हे राजा गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा अब आप अपने परलोक को बना लीजिए आपके पास सात दिन है परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्र जन्मय जय को राजगद्दी पर बिठाया एक चादर को ओढ़कर एक लंगोट को धारण कर कर राजा परीक्षित गंगा जी के सुखताल घाट पर चले गए परीक्षित महाराज जी गंगा जी के सुगताल घाट पर गए भक्तों उस समय जितने ऋषि मुनि थे सबने सुना कि परीक्षित महाराज जी आए हैं तो सब ऋषि वर परीक्षित जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अत्रि चयावन अरिष्टनेमी भरगु विशेष पराशर ऋषि विश्वामित्र ऋषि अंगिरा ऋषि परशुराम जी मेधातिथि देवल भरद्वाजी गौतम पिपलाद मैत्रेय द्विपयाना नारद आदि ये सब ऋषि परीक्षित महाराज जी के दर्शन करने के लिए गंगा जी के शुक्ताल घाट पर आए परीक्षित महाराज जी ने जब ऋषियों को देखा उनका दर्शन किया उन्हें नमन करते हैं परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मैंने तो पाप किया ऋषि के गले में मरावा हुआ सर्प डाला लेकिन आप महापुरुषों का दर्शन अरे आपके नामों को सुनकर जीव पवित्र हो जाता है अहो भाग्य मुझे तो आपके दर्शन हुए और आपके चरणों की सेवा कर कर जीवों का कल्याण हो जाता है हम महाराज आप आए हैं तो मेरे कल्याण के लिए मुझे सुंदर ज्ञान का उपदेश दीजिए आप हमें बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए किसका भजन कीर्तन करना चाहिए किसी ने कहा महाराज यज्ञ करो ये बात परीक्षा जी को नहीं भाई किसी ने कहा दान करो ये बात भी किसी को नहीं परीक्षण महाराज जी को नहीं भाई किसी ने का तपस्या करो ये बात भी परीक्षण महाराज जी को नहीं भाई किसी ने व्रत रखो बात भी परीक्षित महाराज जी को नहीं भाई ऋषि मुनि अपनी अपनी मतों से परामर्श दे रहे हैं लेकिन किसी के भी परामर्श को परीक्षित महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि नहीं भाया उनके मन में किसी का भी परामर्श इतने में परम पूज्य श्री सुदगोस्वामी जी कहते हैं कि हे है वैष्णव अस्तिना पुरुष सिंह की चाल चलते हुए श्री सुखदेव महाराज जी वहा पधारे और जैसे ही भक्तों श्री सुखदेव महाराज जी वहा पधारे हैं तो ये अत्री चयवन अरिष्टनेमी भरगो विशिष्ट आदि ऋषि हजारों वर्ष की आयु रखने वाले लखों वर्ष की आयु रखने वाले ऋषि सोलह साल के सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए जिस समय सुखदेव महाराज जी आ रहे थे तो उनके पीछे कुछ स्त्रियाँ कुछ बच्चे कुछ बूढ़े उनका मजाक कर रहे थे कोई कह रहा नंगा बाबा कोई कहरा पागल बाबा लेकिन किसी की बात पर ध्यान नहीं करकर श्री सुखदेव महाराज जी भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए भागवत के श्लोकों में मस्त श्री सुखदेव जी सिंह की चाल चलते हुए आगे आ रहे थे और जैसे ही जब इस पंडाल में श्री सुखदेव महाराज जी भक्तों किए हैं, बड़े बड़े ऋषि अरे सम्राट परिक्षण महाराज जी उनको देखकर खड़े हो गए और जितने तमाशाई बच्चे स्त्रियां बुढ़े थे वे सब पलायन कर गए वहां से भाग गए अरे जिसे हम पागल बाबा कह रहे हैं जिसे हम नागा बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत बड़े महापुरुष है बहुत बड़े आदमी है तो कौन आ रहे हैं कौन आए हैं तो सुदगो स्वामी जी कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र कौन आए व्यास पुत्र के रूप में स्वयं कृष्ण आए हैं अब कृष्ण कैसे आ गए अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र चलाया अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था भगवान कृष्ण ने हाथ में गधा लेकर बड़ी तेज गति से माता के उतरा में उत्तरा के पेट में घुमाई अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया तो भगवान कृष्ण ने अस्त्र से अस्त्र को शांत कर दिया वो भी ब्राह्मण था और यहां पर श्रृंगी ऋषि इन्होंने भी अस्त्र चलाया है कौन सा अस्त्र चलाया वाणी का अस्त्र चलाया है तो वाणी के अस्त्र को काट करने के लिए मेरे गोविंद व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में आए और वाणी के अस्त्र को श्री कृष्ण वाणी से खत्म करेंगे कैसे खत्म करेंगे क्योंकि सुखदेव जी के रूप में आ गए ना ठाकुर जी सुधगो स्वामी जी कह रहे हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र व्याल देव जी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण आए हैं और वाणी के अस्त्र को कैसे काटेंगे श्रीमदभागवत कथा परीक्षण महाराज जी को सुनाएंगे क्योंकि श्रृंगि ऋषि ब्राह्मण मुख से श्राप दिया और उस श्राप को शांत करने के लिए नाश्त करने के लिए श्री सुखदेव महाराज जी श्रीमदभागवत उन्हें सुनाएंगे तो वाणी के अस्त्र को वाणी से भगवान श्री कृष्ण काट रहे हैं सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित ने पूजन किया श्री सुखदेव महाराज जी का हासन पर बिठाया और तुरंत परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो महाराज उसे क्या करना चाहिए किसका भजन करना चाहिए किसका पूजन करना चाहिए ऐसे कहा इसी प्रश्न पर कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए इसी के अनुसार श्रीमदभागवत महापुराण प्रथम स्कंद जिसमें 19 अध्याय हैं ये कथा आज की यहाँ विश्राम हुई हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे